श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तीस अक्टूबर अट्ठारह डॉक्टर तथा मास्टर दिन के साढ़े दस बजे का समय है मास्टर डॉक्टर सरकार के घर आए हुए हैं रास्ते पर दो मंजिले के बैठक खाने का बरामदा है वहीं वे डॉक्टर के सांस बेंच पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर के सामने ग्लास केस में पानी है और उसमें लाल मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं डॉक्टर रह रहकर इलायची का छिलका पानी में डाल रहे हैं और मैदे की गोलियां बनाकर छत पर फेंक रहे हैं गोरइयों को चुगाने के लिए मास्टर बैठे हुए देख रहे हैं डॉक्टर मास्टर से साहा यह देखो ये लाल मछलियाँ मेरी ओर देख रही हैं जैसे भक्त भगवान की ओर देख रहे हों परंतु इन्होंने यह नहीं देखा कि मैंने इधर इलायची का छिलका फेंका है इसीलिए कहता हूं, केवल भक्ति से क्या होगा ज्ञान चाहिए मास्टर हंस रहे हैं और वह देखो गौर उड़ गए उधर मैंने मैदे की गोली फेंकी थी तो उन्हें इससे भय हो गया उनमें भक्ति नहीं है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं वे जानती नहीं कि यह उनके खाने की चीज है डॉक्टर बैठक खाने में आकर बैठे चारों ओर अलमारी में ढेरों पुस्तकें रखी हैं डॉक्टर जरा विश्राम कर रहे हैं मास्टर पुस्तक देख रहे हैं और एक एक पुस्तक लेकर पढ़ रहे हैं अंत में कैनन फैरर की लिखी ईशू की जीवनी थोड़ी देर पढ़ते रहे डॉक्टर बीच बीच में गप्पे भी लड़ा रहे हैं कितने कष्ट से होम्योपैथिक अस्पताल बना था इस संबंध की चिट्ठियाँ और दूसरे दूसरे कागजात मास्टर से पढ़ने के लिए कहा और कहा ये सब चिट्ठियाँ अठारह के कलकत्ता जनरल ऑफ मेडिसिन में मिलेंगी होम्योपैथी पर डॉक्टर का बड़ा विश्वास है मास्टर ने एक और पुस्तक उठाई गूगल कृत नया धर्म मुंगर्स न्यू थियोलॉजी थ्यो, डॉक्टर ने उसे देखा डॉक्टर मुंगर के सिद्धांत युक्तियों और तार्किक विचारों का अवलंबित है इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि चैतन्य बुद्ध या यीशु ने अमूक बात कही है अतएव इसे मानना चाहिए मास्टर हस्कर चैतन्य और बुद्ध की बातें नहीं परंतु मुंगर ने कही इसलिए बात माननी है डॉक्टर तुम्हारे इच्छा चाहे जो कहो मास्टर हाँ किसी न किसी का नाम प्रमाण के लिए ले -ले, लेना ही पड़ता है इसलिए मुंगर का ही नाम सही डॉक्टर जोर से हंसते हैं डॉक्टर गाड़ी पर बैठे साथ साथ मास्टर भी गाड़ी शाम पुकर की ओर जा रही है दोपहर का समय है दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं डॉक्टर भादड़ी की चर्चा भी बीच बीच में आती है क्योंकि ये श्री राम कृष्ण के पास कभी कभी आते हैं मास्टर शाह आपके लिए भादुड़ी ने कहा है कि ईट और पत्थर से जन्म फिर शुरू करना होगा डॉक्टर वह कैसा मास्टर आप महात्मा सूक्ष्म शरीर आदि बातें तो मानते नहीं भादुड़ी महाशय जान पड़ता है थियोसाफिस्ट है इसके अतिरिक्त आप अवतार लीला भी नहीं मानते इसीलिए उन्होंने शायद हंसी में कहा था कि अब के बार मरने पर आपका मनुष्य के घर जन्म तो होगा ही नहीं कोई जीव जंतु पेड़ पौधा भी आप ना होंगे आपको कंकड़ पत्थर से ही श्री गणेश करना होगा फिर बहुत से जन्मों के बाद आदमी हो तो हो डॉक्टर अरे बापरे मास्टर और यह भी कहा है कि साइंस के सहारे आपका जो ज्ञान है वह मिथ्या है क्योंकि वह अभी अभी है और अभी अभी नहीं उन्होंने उपमा दी है जैसे दो कुएँ हैं एक में नीचे स्रोत है उसी से पानी आता है दूसरे में स्रोत नहीं है वह बरसात के पानी से भर गया है वह पानी अधिक दिन रुक नहीं सकता आपका साइंस का ज्ञान भी बरसात के पानी की तरह है वह सूख जाएगा डॉक्टर जरा हजकर अच्छा यह बात गाड़ी से स्ट्रीट पर आई डॉक्टर सरकार ने डॉक्टर प्रताप मजुमदार को गाड़ी में बिठा लिया डॉक्टर प्रताप कल कृष्ण को देखने गए थे वे सब श्याम पकुर आ पहुँचे